अमृतवाणी माया का स्वरूप ग्यारह एक आदमी वन में से होता हुआ कहीं जा रहा था राम में उसे तीन डाकू ने आकर पकड़ लिया उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया फिर एक डाकू बोला अब इसे जिंदा छोड़ने में क्या फायदा यह कहकर वह उसे तलवार से काटने आया तब दूसरा डाकू बोला नहीं जी काटने से क्या मिलने वाला है इसके हाथ पांव बाँध कर यहीं छोड़ चलो तब वे उसके हाथ पांव बांध उसे वहीं छोड़कर चले गए कुछ देर बाद उनमें से एक जन लौट आया और बोला आहा तुम्हें कष्ट हुआ आओ मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ उसका बंधन खोलकर कर डाकू ने कहा मेरे साथ आओ मैं तुम्हें सड़क पर पहुँचा देता हूँ काफ़ी देर तक चलने के बाद सड़क पर पहुँच वह बोला इस रास्ते से चले जाओ वह तुम्हारा मकान दिखाई दे रहा है तब उस आदमी ने डाकू से कहा भैया आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया अब आप भी आइए मेरे मकान तक चलिए डाकू बोला नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकता पुलिस को पता चल जाएगा यह संसार ही वन है इस वन में सत्व रज और तम ये तीन गुण तीन डाकू हैं वे जीव का तत्वज्ञान छीन लेते हैं तमो जीव का विनाश करना चाहता है रजोगुण संसार में आबद्ध करता है पर सत्गुण रज और तम से बचाता है सत्वगुण का आश्रय मिलने पर क्राम क्रोध आदि तमोगुणों से रक्षा होती है फिर सत्वगुण जीव के संसार बंधन को नष्ट कर देता है किंतु सत्वगुण भी ढाकू ही है वह तत्व ज्ञान नहीं दे सकता वह जीव को उस परम धाम को जाने के मार्ग तक पहुंचा देता है और कहता है वह देखो तुम्हारा मकान वह दिखाई दे रहा है पर जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहाँ से सत्वगुण भी बहुत दूर है ग्यारह सौ नौ एक पंडित जी अपने शिष्य के घर जा रहे थे साथ कोई नौकर नहीं था राह में एक चमार को देखकर कर उन्होंने कहा क्यों रे मेरे साथ चलेगा अच्छा खाने को मिलेगा आराम से रहेगा चलना चमार बोला महाराज मैं नीची जाति का ठहरा भला आपका नौकर बनकर कैसे जाऊं? पंडित जी बोले इसके लिए तू तो कुछ फिक्र मत कर तू तो किसी को अपना परिचय नहीं देना किसी से बातचीत भी नहीं करना चमार राजी हो गया शिष्य के घर पहुंच संध्या के समय जब पंडित जी संध्या आने कर रहे थे उस समय और एक ब्राह्मण वहाँ आया और इस नौकर से बोला उस जगह से मेरी जुतियाँ ले अभला नौकर ने कोई उत्तर नहीं दिया ब्राह्मण ने फिर वही दोहराया पर नौकर चुपचाप बैठा रहा ब्राह्मण के तीन चार बार कहने पर भी वह टस से मस ना हुआ अंत में ब्राह्मण ने चढ़ कहा अरे मूर्ख तू तो ब्राह्मण की बात नहीं सुनता तो कौन सी जाति कहा है चमार है क्या यह सुनते ही चमार मारे डर के कांपते हुए पंडित जी की ओर देखकर बोला महाराज महाराज मुझे पहचान लिया मैं चला और वह भाग गया माया को पहचान लेने पर वह उसी समय भाग जाती है ग्यारह सौ माया को समझना कठिन है किसी समय महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कहा था प्रभु मुझे तुम्हारी अघटन घटना पटीय सिंह माया को के दर्शन कराओ भगवान बोले तथास्तु इसके कुछ दिनों बाद एक दिन नारद को साथ ले भगवान घूमने निकले बहुत दूर घूमते हुए भगवान को प्यास लगी प्यास के मारे वे अधीर हो गए और नारद से बोले नारद कहीं से पानी लेकर मेरी प्यास बिठाओ नारद तुरंत पानी लाने चल पड़े पास कहीं पानी नहीं मिला थोड़ी दूर पर एक नदी दिखाई दे रही थी नारद ने नदी के समीप जाकर देखा एक बड़ी सुंदर युवती बैठी हुई है नारद उसका रूप देख मोहित हो गए नारद के उसके निकल जाते ही वह रमड़ी उनके साथ मधुर वार्तालाप करने लगी थोड़े ही समय में दोनों के बीच परस्पर प्रणय हो गया नारद ने उसके साथ विवाह कर वहीं गृहस्थी बसा ली धीरे धीरे उनके कई संतानें हुई नारद उन बाल बच्चों के साथ सुख से गृहस्थी चलाने लगे कुछ दिनों में उस स्थान पर बड़ी महामारी फैली चारों ओर लोग मरने लगे नारद ने स्त्री पुत्रों को ले उस स्थान को छोड़ दूर भाग जाने का विचार किया उनकी स्त्री भी इस बात से सम्मत हुई तब बच्चों को ले दोनों चलने लगे पर जब वे नदी पार करने लगे तो जोरों से बाढ़ आ गई और उसमें एक के बाद एक उनके सभी बच्चे बह गए अंत में पत्नी भी बह गई नारद उनके लिए शोक से व्याकुल को करंदन करने लगे ऐसे समय भगवान ने आकर कहा क्यों नारद पानी कहाँ है और तुम रो क्यों रहे हो भगवान के दर्शन पा नारद विस्मित हुए और सारी बात उनकी समझ में आ गई तब वे कहने लगे भगवन, तुम्हें प्रणाम और तुम्हारी माया को भी प्रणाम ग्यारह सौ ग्यारह एक बार बकरियों के झुंड पर एक बाघिन झपट पड़ी बाघिन घामी बाघ बाघिन गाभिन थी कूदते समय उसे बच्चा पैदा हो गया और वह मर गई वह बच्चा बकरियों के साथ पलने लगा बकरियां घास पत्ते खाती तो वह भी घास पत्ते खाता वे मै में, में करती तो वह भी मैं करता धीरे धीरे वह बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया एक दिन उस बकरियों के झुंड में और एक बाघ आ पड़ा वह उस घास चलने वाले बाघ को देख आश्चर्य से दंग हो गया उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया वह मे में कर चिल्लाने लगा वह उसे घसीटते हुए जलाशय के पास ले गया और बोला देख जल के भीतर अपना मुंह देख देख तू ठीक मेरे ही जैसा है और यह ले थोड़ा सा मांस इसे खा यह कहकर वह उसे जबरदस्ती मांस खिलाने लगा पहले तो वह किसी तरह राजी नहीं हो रहा था मैं मैं कर चिल्ला रहा था पर अंत में रक्त का स्वाद पाकर खाने लगा तब नए बाग ने कहा अब समझा ना कि जो मैं हूँ वही तू भी है अब आ मेरे साथ वन में चल गुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है वे तुम्हें बतला देंगे तुम कौन हो तुम्हारा स्वरूप क्या है ग्यारह नेति नेत नैतिक कर आत्मविश्लेषण करते हुए जहाँ जाकर मनपूर्ण रूप से शांत हो जाता है वही ब्रह्म ज्ञान होता है एक आदमी राजा को देखना चाहता था सात जोड़ी के पार राजा का दरबार था पहली जोड़ी पर जाकर उसने देखा एक ऐश्वर्यशाली पुरुष बहुत से लोगों से घिरा बैठा हुआ है खूब शांत शौकत है खूब रौनक है जो राजा को देखने गया था उसने अपने साथी से पूछा क्या यही राजा है उसका साथी थोड़ा मुस्कुरा कर बोला नहीं इसके बाद की सभी ज्योढ़ियों में उसने उसी प्रकार के दृश्य देखे वह जितना आगे बढ़ता गया वहाँ की द्योढ़ी और उतना ही अधिक ऐश्वर्य और ठाट बाल दिखाई देने लगा हर बार वह अपने साथी से पूछने लगा क्या यही राजा है पर सातवीं ड्योढ़ी को पार कर जब उसने प्रत्यक्ष राजा का दरबार देखा तब उसके साथी से कुछ नहीं पूछा तब उसने साथी से कुछ नहीं पूछा राजा का अतुल ऐश्वर्य देख वह निर्वाह होकर खड़ा रहा वह समझ गया कि यही राजा है इस विषय में कोई संदेह नहीं